नमस्ते ओम शांति मैं हूँ मुझे शुभकामनाएं नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम एम समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे की आप सभी जानते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें डिजास्टर से जुड़ी हुई बातें या फिर हम लोग जो हमारे संसाधन हैं जैसे कि पेट्रोल डीजल इंजन इन सारी बातों को लेकर हम लोग कार्यक्रम करते हैं और उनका बचाव और उनके असर या उनको अगर हम बचाएंगे नहीं आने वाले समय में किस तरह की मुश्किलें आएंगी इसके ऊपर हम लोग चिंता करते हैं या चिंतन करते हैं तो आइए इन सभी बातों को देख समय की मांग इस कार्यक्रम में आज के शो में हम लोग बात करेंगे ईंधन की बचत कैसे हो सेव फोसन फूल्स इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और आज के इस विषय को लेकर हमारे साथ बात करने वाले आर के हजेला जी जिनसे हम हमेशा बात करते हैं समय की मांग कार्यक्रम में और काफी अच्छा चिंतन करते हुए हमें हर पहलू पे बात करते हैं और आज हम लोग सेव फोसन फूल के बारे में बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से राजीव हजेला का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश जी जी राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब आपसे बातें होती हैं तो अलग अलग विषय को लेकर आते हैं और उसको बहुत ही अच्छी तरह से आप स्पष्टीकरण भी करते हैं तो आइए सबसे पहले मैं ये हमारे सभी श्रोताओं के लिए आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ पर है इस वक्त और क्या कर रहे हैं रमेश जी मैं आजकल आयरलैंड में इसका कैपिटल डब्लिन है वहाँ पर अपने बेटे के पास आया हुआ हूँ तो मैं इस समय आयरलैंड से आपसे बातचीत कर रहा हूं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं अपने देश से इतना दूर हूं और फिर भी मैं आपसे आजकल के आधुनिक युग के जो इंटरनेट का माध्यम है उसके जरिए मैं आपसे बहुत ऐसे बात कर रहा हूं जैसे कि मैं आपके साथ स्टूडियो में बैठ के बात करता हूँ कभी कभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मगर हाँ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि भारतवर्ष जो है वो उसका समय साढ़े पाँच घंटे आगे चल रहा है वो यहाँ तो अभी तो शाम है आपके यहाँ जो है वो शाम हो चुकी है तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे चलिए राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि साढ़े पाँच घंटे का जो डिफरेंस है आपके देश में और हम भारत देश के बीच में वो आपने बताया और हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से भारत देश और विदेश में कितने घंटों का फ़र्क है दिन और रात अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पर होता है ये भी सुनकर कभी कभी इस विषय को हम लोग बात करते हैं या कोई बताता है तो थोड़ा आश्चर्य लगता है आ, लेकिन बड़ी अच्छी बात है जब हम लोग इन चीज़ों को समझ लेते हैं जान लेते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही खुशी हो रहा है आपसे बात करके और सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा जो आज का विषय आपने बताया फॉसिल फूल के बारे में तो एक्चुअली में फॉसिल फूल या ईधन की बचत जैसे कि हम लोग ने टॉपिक लिया है ईधन ये क्या होता है इसके बारे में बताइए हमारे सभी श्रोताओं को रमेश जी जो फॉसल फ्यूल है ये फॉसिल फ्यूल वो फ्यूल है जो जमीन के नीचे से निकाले जाते हैं और इसीलिए इनका नाम जो है वो फॉसल फ्यूल कहा जाता है जैसे देखिए कोयला है क्रूड ऑयल है जिससे कि पेट्रोल डीजल मट्टी का तेल बनता है और सीएनजी गैस है खाना पकाने की गैस है तो ये सभी फ्यूल जो है वो फसल फ्यूल कहलाते हैं और पृथ्वी के अंदर ये ऊर्जा के जो स्रोत है वो लाखों करोड़ों साल पहले पेड़ पौधे व जानवरों आदि के धीरे धीरे मिट्टी के नीचे या समुद्र तल के नीचे दबने से और में उनके सड़ने गलने से बनते हैं इसीलिए इनका नाम जो है वो फ्यूल पड़ा है और यहाँ पर ये सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये फॉसिल फ्यूल जो है वो उनकी एक बड़ी सीमित मात्रा ही धरती के अंदर पाई जाती है और पिछले करीब 200 साल से जब से ये औद्योगिक क्रांति दुनिया में आई है तो उससे आज तक इनका इस्तेमाल जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है और अभी तो ये इस्तेमाल चरम सीमा पार कर चुका है और ज़्यादातर देशों में इनका उपयोग जो है वो बिजली बनाने से लेकर के गाड़ियों का ईंधन हवाई जहाज का ईंधन घरों का ईंधन फैक्ट्रीज़ का ईंधन के रूप में किया जाने लगा है और हमने सबने देखा ही है कि जब ये फ्यूल जलते हैं तो इनसे जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और भी कई प्रकार की जहरीली गैसें पैदा होती हैं जो हमारे वायुमंडल में मिलके के उसके गैसों का सारा संतुलन ही बिगाड़ती हैं और इसका सीधा असर जो है वो आज पूरी दुनिया में सबके सामने दिखाई पड़ रहा है जो ग्रीन हाउस एफेक्ट हम लोग बोल रहे हैं जिसको साइंस की भाषा में बोला जाता है वो नज़र आ रहा है इसमें हम सभी देख रहे हैं कि मौसम में हर साल बदलाव हो रहा है पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ने लग गया है समुद्र तल में पानी की ऊँचाई बढ़ने लग गई है तो ऐसे बहुत से गंभीर संकट हैं जो ये फॉसिल फ्यूल के जो जलने के बाद जो गैसें बन रही हैं उनके संतुलन बिगड़ने के बाद ये हो रहे हैं और रमेश जी मैं आपको बताऊं कि वैज्ञानिकों के अनुसार उन्होंने चेतानी चेतावनी के तौर पर बताया है कि ये फॉसिल फ्यूल के भंडार केवल 50-60 साल तक ही के लिए बचे हैं और अगर उनका अनुमान है कि अगर हम इस रफ्तार से इसका इस्तेमाल करते रहे और हमने इनकी बचत करना शुरू नहीं किया तो दुनिया में आने वाले समय में क्या होगा इसका अंदाज जो है वो, वो हम सब खुद ही लगा सकते हैं और ये इनकी जो भरपाई है वो नहीं हो सकती है क्योंकि ये करोड़ों वर्षों के बाद धीरे धीरे बनते हैं तो ये जो फॉसल फ्यूल हैं इनको इनको हम लोग नॉन रिनीबल इनर्जी के स्रोत भी बोलते हैं मतलब जिनकी भरपाई नहीं हो सकती है तो आजकल हमारी पूरी विश्व में पूरे देशों में उसमें हमारा देश भी शामिल है ये फॉसिल फ्यूल्स की जगह हम लोग रीनबल एनर्जी स्रोतों को इस्तेमाल करने में और उनका उनको बढ़ाने में जोर दे रहे हैं और ये वो स्रोत होते हैं रेन एनर्जी के स्रोत वो होते हैं जो कि पृथ्वी पर कभी भी खत्म होने वाले नहीं हैं अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से स्रोत हैं जो पृथ्वी पे पर खत्म नहीं होते तो वो है तो सूर्य की किरणें हवा और पानी ये कभी भी खत्म होने वाले नहीं है तो आज इन्हीं का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाने के को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो इसलिए अब ये बहुत जरूरी हो गया है हम सबके लिए कि हम लोग ईंधन की बचत करें फॉसिल फ्यूल की बचत करें और इस बहुत महत्वपूर्ण जो हमारी धरोहर है पृथ्वी की इसको बचाएं जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी फौसल फूल जो आपने बताया <laughs> ये नाम सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूजन होते थे हमारे सभी श्रोता भी और कुछ लोग जो नए पहली बार इस शब्द को सुना होगा तो उन्हें भी लगा होगा कि ये फौसन फूल है क्या तो और ईंधन की बात कहें तो भी थोड़ा बहुत समझ में आता है लेकिन कभी कभी लगता है कि ये चीज़ें क्या है तो आज आपने स्पष्ट किया फौसन फूल्स है क्या ये जमीन के अंदर जितनी भी तेल मिट्टी डीजल पेट्रोल जो भी हम लोग निकालते हैं जो भी चीज़ें मिलते हैं इनको रिफाइन करके फिर इसके अंदर से जो तेल निकाला जाता है या तेल बनता है इनको फौसन फूल कहा जाता है तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें पता चल गया फौसन फूल क्या है तो आइए आगे बढ़ते हैं फौसन फूल जैसे कि आपने बताया ये जमीन के अंदर से सब चीज़ें जो निकलती हैं और इसका अगर हम लोग अधिक इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो सकता है क्या खतरा हो सकता है रमेश जी जैसा मैंने बताया ये ज़मीन में एक निश्चित मात्रा के अंदर पाए जाते हैं और चूँकि इनका इस्तेमाल चरम सीमा पर आजकल पहुंच चुका है पूरे विश्व में तो एक न एक दिन ये जो नॉन रिनेबल इनर्जी सोर्थ हैं वो ख़त्म हो जाने हैं और ये दूर नहीं है कि किसी न किसी दिन ये जो है वो पूरे खत्म हो जाएंगे क्योंकि अब जो भंडार बचे हैं वो बहुत ही कम बचे हैं और वैज्ञानिक लोग जो है वो इनका अनुमान लगा रहे हैं और एक अनुमान के अनुसार ये कहा गया है कि 2070 तक ये खत्म हो जाएंगे दूसरा एक अनुमान ये बताता है कि जो क्रूड ऑयल है वो दो में समाप्त हो जाएगा जो गैस का भंडार है वो 2060 में खत्म हो जाएगा और जो कोयले का भंडार है वो दो में खत्म हो जाएगा मगर मैं यहाँ पर रमेश जी बताना चाहूंगा कि वैज्ञानिकों में इन डेट्स को लेके इन अनुमानों को लेके आपस में काफी जो है वो मतभेद है कोई बोलते हैं जो मैंने आपको बताया कोई बोलते हैं कि नहीं ये कभी भी खत्म नहीं होगा तो हमें खुद अपने विवेक को इस्तेमाल करना होगा कि क्या जो जो भंडार सीमित न सीमित है पृथ्वी के अंदर वो क्या कभी भी खत्म नहीं होंगे तो इसलिए इनके अधिक इस्तेमाल करने से कई बातों का खतरा रहता है और अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको संक्षेप में आपको बताऊं तो सबसे पहले तो ये है कि जो मनुष्यों की सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर डाल रहे हैं क्योंकि जो सभी फ्यूल जलते हैं तो उससे जो गैसेस निकल रही हैं या पार्टिकल्स निकल रहे हैं उससे पूरा वायु प्रदूषित हो रही है आपने देखा ही है कि दिल्ली में और हमारे बड़े शहरों में क्या हालत हो जाती है अभी कुछ दिन पहले ही काफ़ी हालत प्रदूषण की खराब रही है तो इसकी वजह से काफ़ी बीमारियां जैसे अस्थमा हार्ट की बीमारी लंग की बीमारी और भी किसी किस्म की बीमारी जो फैल रही है मौतें हो रही हैं तो ये सब जो है असर डाल रहा है दूसरा जैसे मैंने जिक्र किया था कि मौसम में बदलाव जो है वो अब बिल्कुल प्रमिनेंट हो गया है और ये जो है इसमें फॉसल फ्यूल के जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो ग्रीन हाउस गैस जिसको कहा जाता है ये उसका उसकी देन है मेनली तो अब जो पहले इतना नहीं हालत ख़राब थी अब तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि किस कदर मौसम बदलने लग गया है और तीसरा ये है कि इसका इससे जो ज़्यादातर ये फ्यूल जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ से देशों में इंपोर्ट किए जाते हैं वहां से इंपोर्ट किए जाते हैं क्योंकि इन देशों में ही ये ज़्यादातर पैदा होते हैं वैसे तो हर देश में थोड़े थोड़े मात्रा में ये निकाले जाते हैं हमारे देश में भी फॉसल फ्यूल जो है वो कुछ मात्रा में निकाले जाते हैं मगर ज़्यादातर जो है वो इंपोर्ट किए जाते हैं तो उससे देश की नेशनल सिक्योरिटी पर भी असर पड़ता है और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि तो इनका रेट जो है वो कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कभी कम होने लगता है तो उसकी वजह से जो देशों की इकोनॉमी है उसके ऊपर भी काफी असर पड़ता है तो इन इनके ज्यादा इस्तेमाल करने से जो है जो है है बड़े दूरगामी वो हम लोगों सब को सबको देखने पड़ रहे हैं और वो अब हम लोगों के सबके बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इस बात को समझें कि हमें ईंधन की बचत करनी चाहिए जी राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अगर इसका अधिक इस्तेमाल करते हैं तो क्या खतरा हो सकता है वो आपने एक चिंता का और चिंतन का विषय के रूप में बताया बहुत ही अच्छा लगा हमें आइए आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का अभी और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आप सुना है रेडियो मतबन नाइनटी पॉइंट पर समय की मांग सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बात ही अच्छी बातें हो रही हैं फौसन फूल के बारे में फौसन फूल का मतलब ज़मीन के अंदर से जो भी चीज़ें मिलती हैं डीजल पेट्रोल या ऑयल उसको कहा जाता है तो उन सारी चीज़ों को कभी कभी हम लोग सोच रहे हैं कि खत्म नहीं होने वाली चीज़ें हैं और ऐसा भी लगता है कि कब तक लेंगे और कुछ अनुसंधान की बातें सामने आई कि पच्चीस या पचास से सालों में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तो इन सारी चीजों को देखकर या ये सारी जो तत्व हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर रहा है हमारे मन के अंदर कि आगे क्या हो सकता है तो इसका विकल्प क्या हो सकता है इसके बारे में हम सभी को मिलकर सोचना पड़ेगा और विशेषज्ञों की राय सलाह करके इस पर काम करना होगा तो आइए आगे बढ़ते हैं राजीव जी फिर से एक बार आपका स्वागत है फोसन का इस्तेमाल करने से क्या खतरा होता है इसके बारे में आपने बताया अगर इसका इस्तेमाल करने से सेहत पर इसका क्या असर पड़ता है इसके बारे में जानकारी हो तो बताइए जी ये जैसा मैंने बताया आपको कि जो फॉसिल फूल से जो गैसेस निकलती हैं वो बहुत जहरीली होती हैं और इन गैसेस का बहुत ही बुरा जो है असर हमारी सबकी सेहत के ऊपर पड़ता है मगर विडम्बना ये है कि पूरे विश्व में जो फसल फूल है वही एक ऐसा स्रोत है जिससे कि एनर्जी प्राप्त की जाती है मगर अभी कुछ दशकों से जो है वो रीनबल एनर्जी सोर्सेज का भी इस्तेमाल जो है वो ईंधन के रूप में किया जाने लगा है मगर वो इतना शायद अभी नहीं हुआ है कि वो हमारी पूरी एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा कर सके मगर शुरुआत जरूर कर दी गई है तो इनके जलने से जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि इनके जलने से बहुत गहरीली जहरीली गैसें होती हैं जो कि नुकसानदायक होती हैं और इन गैसों में कुछ ऐसे रसायनिक पदार्थ निकलते हैं जो सेहत पर बुरा असर डालते होंगे जैसे हम लोगों ने आर्सेनिक का नाम सुना होगा ये कोयले में पाया जाता है और अमेरिका के जोलॉजिकल सर्वे के अनुसार जब कोयले को एनर्जी प्राप्त करने के लिए जलाया जाता है तो ये एक बहुत छोटी मात्रा में ये आर्सनिक रसायन उससे निकलता है और ये कोयले के खदानों से निकलने वाले पानी में भी ये पाया जाता है और जब ये किसी भी इंसान का या जानवर का आर्सनिक से लंबे समय तक एक्सपोजर होता है तो ये लीवर पॉइजनिंग uh, लिवर कैंसर हाथ पैरों की क्यूरोटोसिस होने की संभावना रहती है रमेश जी मैं यहाँ पर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लाइफ का बताना चाहता हूँ जो मैंने अपनी आँखों से देखा है मैं जब बंगाल के बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी में तैनात था तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ एरियाज में खास करके साउथ साइड में साउथ बंगाल साइड में आर्सनिक की मात्रा पानी में बहुत ज़्यादा है और जो कुएं से पानी या नीचे सबमर्सिबल पानी निकालते हैं वहाँ पर हैंड पंप से निकालते हैं तो वो पानी जो है वो थोड़ा सा ऑरेंज कलर का होता है और वो उसमें आर्सनिक मिली होती है तो वो पानी जो है आर्सनिक मिले होने की कारण वहाँ पर मैंने अपनी आँखों से मा... आदमियों को औरतों को बच्चों को ये यहाँ तक कि मैंने जानवरों को कुत्तों को गाय भैंसों को देखा है कि ये क्रोटोसिस ये जो बीमारी है मतलब तो बिल्कुल सामने दिखती है तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो लोकल गवर्नमेंट है वो आर्सनिक के प्लांट्स लगाती है ताकि जो आर्सनिक को छाना जा सके और हटाया जा सके तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो आर्सनिक की वजह से होती है तो ये जो फ्यूल की गैसें हैं उसमें ये ये खतरनाक केमिकल मौजूद रहता है दूसरा हम सबने पारे का नाम सुना होगा जिसको इंग्लिश में मरकरी कहते हैं ये भी कोयले में पाया जाता है और ये भी बहुत ही पॉइजनस एक धातु है जो जिसके एक्सपोजर से हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें तो है कि किडनी बताते हैं कि किडनी तक डैमेज हो जाती है ब्रेन डैमेज हो जाता है नर्व का डैमेज हो जाता है और यदि प्रेग्नेंट लेडी को पारे का अगर एक्सपोजर होता है तो बच्चे की जान तक चली जाती है तो ये ये भी एक बहुत ही खत, खतरनाक धातु है जो कोयले के कोयले में पाई जाती है और उसके बाद आप देखिए जो ऑयल की वेपर्स होती हैं वो उनके एक्सपोजर से भी काफ़ी टॉक्सिक गैसे जो हैं वो सांस में चली जाती हैं जिसकी वजह से वोमिटिंग है आई इरीटेशन है या सांस लेने में तकलीफ है या सर दर्द की बीमारियां पैदा होती हैं और इसमें एक क्रमेजी सबसे ख़राब जो गैस निकलती है जिसको हम मीथेन गैस कहते हैं ये नेचुरल गैस के जलाने से निकलती है अगर इस गैस से सावधानी नहीं बरती गई तो ये सर दर्द चक्कर आना उल्टी या, आना सांस लेने में तकलीफ तो पैदा करती है और अगर ये इस गैस का एक्सपोजर आपको किसी आ, बंद कमरे में या बंद जगह में हो गया तो वहाँ पर ये ऑक्सीजन की मात्रा को इतना घटा देती है कि मनुष्यों में मृत्यु भी हो जाती है और आपको ध्यान होगा कि पुराने समय में जब हमारे देश में ज्यादातर घरों में पत्थर का कोयला जलाया जाता था आपको याद होगा तो उस समय आ, पे, पेपर में न्यूज़ में आ, हम लोग अक्सर सुना करते थे कि वो किसी कोई परिवार था उसने रात में खाना कमरे के अंदर बनाया और वो सुबह पूरे की पूरा परिवार मर मृत पाया गया तो वो यही मिथेन गैस की वजह से ये आ, जो है ये हो, होता था तो ये जो है कुल मिलाकर यही कहा जाता है कि ये जो फॉसल फ्यूल जो है उसके जलने के बाद जो गैसें निकल रही हैं उससे सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है जिस रह जी, जी, बताया आशा करता हूँ ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चिंताजनक भी है तो हमारे लिए एक सवाल भी खड़ा करते हैं की आगे अब कैसे तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और फोशन फ्यूल्ड के बारे में बातें हो रही है इसके, इसके इस्तेमाल से शरीर पर या सेहत पर किस तरह का असर होता है ये हमने देखा समझा और अभी आगे बढ़ते हैं आज जब फसल फूल की बातें हो, बाते हो रही है की बातें हो रही तो ईधन का मुख्य जो सूत्र बन गया है तो इसके इस्तेमाल को कैसे कम किया जा सकता है क्योंकि आज जितना ज्यादा हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं क्या इसका उपयोग हम लोग कम कर सकते हैं तो कैसे कर सकते रमेश जी आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और आजकल आंकड़े ये बताते हैं कि विश्व में डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज आ, सारे देशों में जो ईंधन का इस्तेमाल का पचासी परसेंट जो है वो ये, ये फॉसल फ्यूल के ज़रिए ही पूरा किया जा रहा है और जैसा मैंने बताया कि इसका सीधा असर जो है वो हमारी सेहत और वातावरण पर पड़ रहा है जिससे कि मनुष्यों को भी नुकसान हो रहा है जानवरों को भी नुकसान हो रहा है तो अगर हम इसका इस्तेमाल कर सकेंगे तो शायद हम प्रदूषण के साथ साथ अपनी सेहत का भी बचाव कर सकते हैं और कुछ पैसों की भी बचत कर सकते हैं जैसे घरों में अगर हम बचत करने की बात करें तो हम लोग घरों में बिजली की खपत को थोड़ा सा कम कर सकते हैं इसके लिए बहुत से तरीके हैं कि हम अपने बल्ब की जगह सी या एल के बल्ब लगाएं और फालतू हम बिजली का खर्चा ना करें जो आजकल तो बहुत नए नए उपकरण आ गए हैं बिजली के जो बिजली कम खर्च करते हैं जो फोर स्टार थ्री स्टार फाइव स्टार रेटिंग के होते हैं तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और हम लोग जो अपना ईंधन का जो इस्तेमाल गाड़ी चलाने में चाहे वो कार हो मोटरसाइकिल हो उसके लिए करते हैं तो अगर हम इस इसमें भी अगर थोड़ी सी कटौती कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि तो इसमें हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिल का इस्तेमाल करें पैदल चलें जैसा कि आज से कई दशकों पहले कि करते ही थे सब हम लोग ये तो अब चलन शुरू हो गया है कि कार से मोटरसाइकिल के बगैर हम चलते नहीं हैं और इससे हमको भी फायदा होगा कि कुछ पैसे भी बचत कम कर पाएंगे और हम ईंधन को भी बचा पाएंगे और अपनी सेहत को भी बचा पाएंगे और इसके लिए दूसरा ये है कि इसको सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फ्यूल फॉसिल फ्यूल की बचत के बारे में हम लोग समाज में आपस में सबके बीच में चर्चा करें जागृति पैदा करें और इसके बचाने के तरीकों को ढूंढें कि हम इसको किस तरीके से बचत करके कम करके इन सब जो परेशानियों से जो हमको सामने नजर आ रही हैं उनसे बच सकें तो आजकल तो पूरे विश्व में रिनेबल एनर्जी स्रोतों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है हमारे देश में भी इस विषय में काफी तेजी से आगे काम चल रहा है और बिजली बनाने के लिए हमारे यहाँ भी अभी सोलर एनर्जी विंड एनर्जी जो सूर्य ऊर्जा से बनती है और जो हवा की ऊर्जा से बिजली बनती है थर्मल प्लांट्स न्यूक्लियर प्लांट्स और बायोगैस प्लांट्स वगैरह जो लगाने की बात चल रही है तो इन स्रोतों से बिजली बनाने के लिए से हमें हम लोग जो है वो फॉसल फ्यूल की बचत कर सकेंगे जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल कम कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं ये बात आपने बताया आशा करता हूँ सभी को भी अच्छा लग रहा है इसी के साथ मैं पूछना चाहूँगा हमारे श्रोताओं को भी कोई ऐसा विकल्प आपके पास हो तो हमें अवश्य बता सकते हैं फोन करके चौरानबे इस नंबर पर आपकी जानकारी में हो तो हमें भी जानकारी दे सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं आप सुने हैं रीडो मधुबन 90.4 एफएम पर समय की मांग सुनते रहो मुस्करा आते रहो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 के वसते हो तेर दिल में प्यार जीना इसी का नाम है माना अपनी जेब से फकीर है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 जीना इसी का नाम है रिश्ता दिल सदी के है दुबार का जिंदा है हम ही से नाम कार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 क्या फायदे हैं इसको बचत हम लोग करते हैं फोसल फूल कम तो इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या फायदा होता है आज देखिए रमेश जी जैसा कि मैंने बताया कि ये फॉसल फूल एक सीमित मात्रा में ही धरती के अंदर पाए जाते हैं तो इनकी बचत करना ही आज की जरूरत है और इसमें हम सबके लिए अनेकों फ़ायदे हैं आ, मैं कुछ फ़ायदों का जिक्र जैसे अगर करूं तो हाँ सबसे पहले तो हम आने वाली पीढ़ी के इस्तेमाल के लिए भी इनको बचा सकते हैं क्योंकि तो एक बायो टूर एजेंसी है वर्ल्ड में उनके अनुसार 2002 तक हमारी धरती में केवल वन ट्रिलियन बैलन बैरल क्रूड ऑयल बचा हुआ है और अगर आज की रफ्तार से इनका इस्तेमाल चलता रहा तो ये इनका अनुमान ये है कि ये दो तक ये खत्म हो जाएगा तो बहुत ही समय कम रखा है और इसी प्रकार एक कालटेक एनर्जी एजेंसी है विश्व में उन्होंने अनुमान लगा के बताया है कि कोयले का जो भंडार है वो केवल छः बिलियन टन रह गया है तो आ, ये लोग जो हैं वो सभी एजेंसीज या वैज्ञानिक ये अनुमान लगा के बता रहे हैं कि ये जो भंडार हैं ये अब सीमित रह गए हैं पहले ऐसी बात नहीं की जाती थी मगर अब डेफिनेटली आंकड़ों में थोड़ा वेरिएशन है और समय में थोड़ा सा वेरिएशन है मगर एक चीज़ कॉमन निकल के आ रही है कि इनके जो भंडार हैं वो बिल्कुल सीमित हैं और ये किसी न किसी दिन ये खत्म हो जाएंगे और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा बचत करने का ये है कि इनके कम इस्तेमाल करने से मनुष्यों को वन्य जीवों को और हमारी इन्वायरमेंटल हेल्थ के ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल है वो प्रदूषण का मुख्य कारण है और इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा मैंने बताया था कि ये एक टॉक्सिक गैस है ये निकलती है कोयले जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और जिसकी कारण से एसिड रेन जैसी घटनाएँ होती हैं तो इनको अगर हम कम करेंगे तो डेफिनेटली जो है हम लोग ये जो दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं उनको हम कम कर सकेंगे और सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि फॉसल फ्यूल कम करने का सीधा असर जो है वो हम क्लाइमेट चेंज या जिसको हम हिंदी में मौसम मौसम में बदलाव बोलते हैं ऐसे दुष्परिणामों के प्रकोप को कम कर सकेंगे क्योंकि तो हम जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल जो है वो प्रदूषण का एक मुख्य कारण है मुख्य स्रोत है और जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि पूरे देश में और बल्कि मैं कहूंगा कि पूरे विश्व में प्रदूषण जो है वो काफी बढ़ गया है हमारे देश में तो बहुत ज्यादा है और हमारे देश में तो प्रदूषण चरम सीमा पर वायु प्रदूषण तो चरम सीमा पर पहुँचा हुआ है सांस लेने के लायक जो है हवा रह नहीं गई है तो ऐसे हालत में हम अगर इनका फसल फूल का इस्तेमाल कम करते हैं तो डेफिनेटली हमको जो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं जिनको हम महसूस कर रहे हैं वो, वो कम कर सकेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि और हमको इनको समझना होगा कि बचत करने में ही हमारा फ़ायदा है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम इसकी बचत कर सकते हैं बचत करने से हमें फायदा बहुत होगा तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे श्रोता आप सुन रहे हैं तो वो अगर फोसन फूल की बचत करना चाहे तो कैसे कर सकते देखिए मैंने कुछ जिक्र किया था इसका और हम लोग जो हैं वो अपने निजी स्तर के ऊपर भी कुछ न कुछ ऐसे छोटे मोटे कदम ले सकते हैं जिससे कि फौसल फूल के इस्तेमाल के बचत में कमी होगी और मदद भी मिलेगी सरकार को भी मिलेगी हमको भी मिलेगी और इसमें जैसे मैंने बताया था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें अपनी पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर ही करें और हम लोग जो और आजकल गाड़ियाँ ख़रीदते भी हैं वो फ्यूल इफिशेंट गाड़ियों का उपयोग करें उनका मेंटेनेंस अच्छा रखें उनमें टायर प्रेशर वग़ैरह अच्छा रखें और आजकल तो बाज़ार में दो किस्म के आ, फ्यूल आते हैं एक प्रीमियम फ्यूल आता है एक नॉर्मल फ्यूल आता है तो हम प्रीमियम फूल की जगह फ्यूल की जगह नॉर्मल फ्यूल का इस्तेमाल करें तो ऐसे कुछ हम लोग ट्रांसपोर्ट से सम, से संबंधित बातों में ऐसे बचत करके कर सकते हैं और दूसरा ये है कि हम लोग कुछ क्लीन एनर्जी या रिन्यबल एनर्जी जैस जैसे कि सोलर एनर्जी है उनका भी निजी रूप से उपयोग कर सकते हैं आजकल हमने देखा होगा गांव वगैरह में भी ये तो सब आ गया है सोलर लाइट्स आ गई हैं और सोलर पंप्स आ गए हैं सोलर कुकर आ गए हैं ये मेरे ख्याल से आपके इलाके में अब हमारे देश के गांवों तक ये चीज़ें पहुंच गई हैं तो ये भी जैसे आपके कैंपस में भी सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है जिस जो कि पूरा फॉसिल फ्यूल का जहां पर कोई इस्तेमाल ही नहीं होता है और आप लोग पूरी की पूरी जो बिजली बना रहे हैं अपने कैंपस के लिए और आपका पूरी रिक्वायरमेंट उस सोलर प्लांट से जो है वो पूरी हो रही है और पूरे भारतवर्ष के लिए ये एक जो है वो एक नमूने के तरीके से आप लोगों ने ये प्रयास किया है और आप लोगों से प्रेरणा लेते हैं आके बहुत से ऑर्गेनाइजेशन मैंने भी इसको प्लांट को देखा है और तो इस किस्म से हम लोग अपने निजी घरों में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अभी आपने एक बार मुझसे जिक्र किया था कि जो बायोगैस प्लांट है वो भी गाँव में लगने शुरू हो गए हैं जिसमें कचरा जला करके या गोबर को सड़ा करके बायोगैस बनाई जाती है तो इसमें भी हम लोग जो ये बाज़ार से गैस खरीदते हैं सिलेंडरों वाली उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इस तरीके से हम लोग कुछ बचत कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग ये प्रयत्न भी करें कि हम अपने आसपास इलाके में मोहल्ले में जो है इसके बारे में लोगों को जानकारी दें उनको भी इन बातों का ज़िक्र करें जो मैं यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग तो कि फसल फूल किस तरीके से हमारे साथ वो जो है वो हमारे नुकसान पहुँचा रहे हैं और उनकी क्या अहमियत है वो क्यों हमें ज़रूरी हो गया है कि फसल फूल को हम लोग बचत करें तो ये सब बातें हम लोग अपने मोहल्ले में भी रिश्ते में भी रिश्तेदारों को भी दोस्त यारों को भी बता सकते हैं और उसके बाद हम लोग ये सोशल मीडिया पे भी जो हम लोग व्हाट्सएप आजकल दुनिया भर के एक्सचेंज करते रहते हैं तो ऐसे माध्यम का भी हम उपयोग कर सकते हैं जिससे कि हम लोग लोगों को अवगत करा सकें कि फॉसल फूल क्या बचत करने से क्या फ़ायदे हैं और हम समझते हैं कि अगर हम इस किस्म की बात करेंगे और ज्ञान लोगों को इस किस्म का बांटेंगे तो हम केवल अपनी ही बचत नहीं करेंगे बल्कि हम सरकार की भी थोड़ी मदद कर सकते हैं जो कि काफ़ी कुछ इस विषय में सीरियस होकर के काम कर रही है जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और ऐसा कर सकते हैं इसके लिए थोड़ा सा तैयारी चाहिए और थोड़ी सी आ, एक जो इसका ज्ञान है इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर पूरी श्रोताओं को पता चल जाए सभी को मालूम पड़ जाए तो चीज़ें आसान है कर सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं आखिरी और बहुत ही प्यारा सा सवाल है अभी हमारी जो तो देश की सरकार है देश की सरकार भी इस विषय पर क्या कुछ कदम उठा रही उसके बारे में भी श्रोताओं को बताइए ये भी सवाल रमेश जी आपने बहुत अच्छा किया है क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि आज पूरे विश्व में इसके ऊपर काफ़ी गहराई से चिंतन किया जा रहा है कि किस प्रकार से हम लोग फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल जो है वो कम करें उसकी बचत करें और इसमें हमारे देश की जो मौजूदा सरकार है उसने भी काफ़ी महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठाए हैं और अगर मैं कुछ कदमों की बात करूँ तो हमारे देश में भी रिन्यूबल इनर्जी सोप जिनको हम क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में जिसमें कि ये सोलर एनर्जी विंड एनर्जी बायोगैस प्लांट थर्म हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के द्वारा जो बिजली पैदा की जाती है उनको बढ़ाने बढ़ाने का जो एक बीड़ा सा उठाया हुआ है और अभी जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि करीब पचासी प्रतिशत बिजली जो है वो फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल करने से जो है वो पैदा की जाती है पूरे विश्व में हमारे देश में तो इसको घटा करके हमारी सरकार ने एक टारगेट निर्धारित किया है कि 2030 तक हम लोग 40 परसेंट जो है वो बिजली है वो ये क्लीन एनर्जी बनाएंगे या फॉसिल फ्यूल के बगैर एनर्जी बनाएंगे या बिजली पैदा करेंगे तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है हमारी सरकार की तरफ से और दूसरा हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि जो हमारे देश में फॉरेस्ट कवर का जोग्राफिकल एरिया है वो आज की तारीख में केवल 24 परसेंट है तो इसको बढ़ा करके 2030 तक इसको 33 परसेंट किया जाएगा कहने का मतलब यह है कि बहुत मात्रा में जो है वो पेड़ लगाए जाएंगे ताकि पूरे देश में जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ सके और तीसरा इसका ये है कि जो अभी पीछे 2016 में एक पेरिस समझौता हुआ था जहां पर ये, ये सभी देशों ने मिलकर करीब 190 देशों ने मिलकर के ये फैसला किया था कि फॉसल फ्यूल को कम किया का इस्तेमाल कम किया जाए तो इसमें हमारे देश ने भी इस संधि को साइन किया हुआ है और हमारे देश ने भी आ, 2030 तक जैसा मैंने बताया आपको कि आ, करीब 35 परसेंट इनर्जी का जो इस्तेमाल है वो क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी या रिनेबल एनर्जी के द्वारा किया जाएगा और इसके लिए सरकार ने हमारे बहुत एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है कि 2022 तक हम लोग जो हैं वो देश में 175 करोड़ वाट बिजली का उत्पादन जो है वो केवल सोलर एनर्जी विंड एनर्जी बायोमास एनर्जी के द्वारा करेंगे और इसमें न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके तिरसठ करोड़ बिजली पैदा की जाएगी और इसमें एक और सरकार ने महत्वपूर्ण कदम ये उठाया रमेश जी जो हमारे देश में नेशनल हाईवेज हैं पूरे देश में उसमें एक लाख चालीस हजार किलोमीटर लंबाई में सड़क के दोनों साइड पे, पे पेड़ लगाए जाएंगे और इसका भी कार्यक्रम जो है वो लगातार चल रहा है और उसके बाद सरकार ने अभी सबने देखा ही होगा महसूस भी किया होगा कि सरकार ने फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम करने के लिए इसके ऊपर डीजल पेट्रोल की की खपत को कम करने के लिए टैक्सेस बढ़ा दिए हैं और इसे इसकी जो सब्सिडी सरकार देती थी काफ़ी समय से दे रही थी उस सब्सिडी को भी 26 परसेंट तक घटा दिया गया है तो ये ताकि सरकार का मुख्य एम ये है कि भाई ये इसका इस्तेमाल लोग जो हैं वो कम करें और इसके अलावा सरकार ने बहुत से कार्यक्रम शुरू किए हैं जैसे हम लोगों ने सुनाई है स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है एक अटल मिशन फॉर री एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन जिसको अमृत बोलते हैं वो एक चल रहा है एक नेशनल हैरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गमेंटेशन योजना चल रही है एक नेशनल मिशन फॉर क्लीन इंडिया चल रहा है एक मेक इन इंडिया चल रहा है तो कुल मिलाकर रमेश जी मैं संक्षेप में यही कह सकता हूँ कि सरकार तो अपनी तरफ से काफ़ी कदम उठा रही है और बहुत ही दूरगामी परिणाम प्राप्त करने के लिए उसने कदम उठाए हैं मगर ज़रूरत इस बात की है कि जब तक हम देशवासियों को और आम नागरिक को जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कि हमें फॉसल फ्यूल को बचत करने की ज़रूरत है और हमको बचत करनी चाहिए और अपना योगदान जब तक नहीं देंगे तो शायद हम कुछ खास प्रगति इस दिशा में नहीं कर पाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हम सबको अपनी सोच बदलने की जरूरत है और अपना छोटा छोटा योगदान दे करके शायद हम आने वाली समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए इस सुंदर सी धरती को जो है वो सुरक्षित रख सकेंगे और मेरी पूरी आशा है कि फॉसल फूल का इस्तेमाल जो है वो धीरे धीरे हमारे देश में घटेगा और हम लोग शायद जो आज प्रदूषण की स्थिति देख रहे हैं उसमें सुधार होगा और मैं समझता हूँ रमेश जी कि आज समय कितनी तो यही पुकार है जिसको हमें समझना होगा और समझ करके अपना योगदान देना होगा जी राजीव जी काफी अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स को भी अच्छा लग रहा होगा सुनने वाले सभी इस बात को अच्छी तरह से समझे होंगे और नहीं समझे होते एक बार फिर से चिंतन कीजिए और समझे इन बातों को क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़े हुए है और कभी कभी हम लोग सोचते है की ये मेरा काम नहीं सरकार का काम है ऐसी बात नहीं है सरकार भी हमसे है और सरकार भी हम ही है क्योंकि हम बनाते सरकार को हैं वोट देकर तो हमारा फर्ज बनता है इन सारी चीज़ों को समझना और उसमें क्या योगदान हो सकता है मिलजुल के काम करने का तो चलिए मैं आशा करता हूँ हम सब लोग मिल इस पर काम करेंगे और इसमें जिस तरह की बातें आज हमने की हैं फर्स्ट एंड फुल क्या है ये आपने समझा और इसको कम इस्तेमाल करना है और इसको बचाना है तो इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा और क्या कर सकते हैं वो भी हमने देखा कि कैसे हम लोग बायोगैस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सूर्य ऊर्जा का इस्तेमाल करके इन चीज़ों को बचा सकते हैं तो आशा करता हूँ आप सभी को थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं बात कर सकते हैं अधिक जानकारी आपको मिलती रहेगी और चलिए आशा करता हूँ आप सभी इस पर काम करेंगे ऐसी शुभकामना के साथ और आपका सेहत और स्वास्थ्य स्वास्थ्य और आम, मन दोनों ही आपका संतुष्ट रहे खुश रहें ऐसी शुभकामना करते हैं और राजीव जी थैंक यू सो मच बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया आ, समय की मांग में आकर और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार रमेश जी चलिए आज के इस समय के मांग कार्यक्रम में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर कुछ नए विषय को लेकर आपके साथ जुड़ेंगे तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमागनी